इसलिए संभोग करने के पहले लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं क्रोधित हो जाते हैं एक दूसरे को गाली दे लेते हैं झंझट खड़ी कर लेते हैं फिर इसके बाद काम वासना में उतरना आसान हो जाता है। यह बड़ी अजीब सी बात है पति पत्नी अक्सर लड़ते हैं, उनके लड़ने से ही बेचैनी और परेशानी पैदा होती है परेशानी और बेचीनी में कामुकता पैदा होती शांत चैन में भरा हुआ चित्तों तो काम वासना पैदा नहीं होती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 इसका सुंदर रूप देखकर अनेकों का मन डमाडोल हुआ होगा फिर अचानक खबर गांव में आई कि सुंदरी तो बुद्ध के साथ शारीरिक संबंध रखती तो अनेकों ने मान लिया होगा जिन जिन-जिन ने इससे शारीरिक संबंध बनाने की कामना की होगी सपना देखा होगा उन सब ने मान लिया होगा कि बात बिल्कुल ठीक है हम भी डोले थे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 आदमी हमें बहुत ज्यादा चोटें करने लगा यह हमें शांति से सोने ना दे इसे सूली देनी जरूरी हो गई सुकरात को हमने जहर दिया क्योंकि सुकरात घूम घूम के लोगों को जगाने लगा सोए लोग जागना नहीं चाहते सोए लोग सिर्फ सो ही थोड़ी रहे बड़े बड़े मधुर सपने देख रहे हैं जब मैंने तुम जगाओ तो इनके सपने टूटते और इन्होंने सपनों के अतिरिक्त तो और कुछ जाना नहीं है सपने ही इनके जीवन का सत्य है तो तुम इन्हें जब जगाते हो यह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 और धर्म ईश्वर पर आधार से रखते हैं कोई देवी देवताओं पर आधार से रखता है गौतम ने आधार से रखी थी मनुष्य पर गौतम ने आधार से रखी थी तुम पर चंडीदास का प्रसिद्ध वचन है साबार ऊपर मानु सत्यार ऊपर ना मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है उसके ऊपर और कोई सत्य नहीं यह वचन निश्चित ही बुद्ध से प्रभावित है बुद्ध ने यह पहली दफा कहा साबार ऊपर मानु सत्य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 उसके साथ कभी ना जीत हुई है न कभी हो सकती है एस धम्मों सनंतनों यही शाश्वत नियम है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही